टॉक जीवन सत्य की खोज नंबर टू फ्री आत्म जो बाहर है वो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 मन के गहरे में ना हम कभी झांकते हैं ना कभी इस मन के गहरे में जागते हैं जो भी चलता है चलता है यंत्रोए सोए सोए हम सब कर लेते अगर आपने कभी क्रोध किया हो तो शायद ही आप ये कह सकें कि मैंने क्रोध किया है आपको यही कहना पड़ेगा क्रोध आ गया आज तक किसी आदमी ने क्रोध किया नहीं है क्रोध सदा आया है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 क्रोध हो जाता है ये दूसरी बात है क्रोध घटता है क्रोध हम करते नहीं तो हम सोए हुए आदमी हैं या जागे हुए और प्रेम के संबंध में तो लोग कहते ही है कि प्रेम हमने किया नहीं हो गया लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि प्रेम हो गया इसका मतलब ये होता है कि जैसे हवाएं चलती हैं और वृक्ष के पत्ते हिलते हैं अवस परवस, जैसे आकाश में बादल आते हैं और हवाएं उन्हें जहां उड़ा के ले जाती हैं चले जाते हैं क्या वैसे ही हमारे भीतर भी चित्त में भावनाएं उठती हैं प्रेम की क्रोध की घृणा की और हम विवस होकर उनके साथ हिलते धोलते रहते हैं हमारा कोई वश नहीं है हम अपने मालिक नहीं एक फकीर था यूनान में गुरुजी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 कुल ऊंचाई पर रह जाऊं जहां से गिर भी जाऊं तो अब बहुत खतरा नहीं है वहां इन सज्जन को होश आया है चिल्ला रहे हैं कि सावधान होशियारी से उतरना पूर्वक उतरना गिर मत जाना नीचे उतरा और उसने कहा मैं बहुत हैरान हूं जब मैं 150 फीट ऊपर था तब तुमने सावधानी के लिए नहीं कहा और जब 15 फीट नीचे से केवल पंद्रह फीट रह गया तब तुम चिल्लाने लगे उस फकीर ने कहा जब तुम डेढ़ फीट ऊपर थे तब तुम खुद ही सावधान थे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 150 फीट की ऊंचाई थी प्राण खतरे में वहां कुछ भी ना अतीत था ना भविष्य था बस वर्तमान था वही क्षण था और कपती हुई हवाएं थी और प्राण का खतरा था और मैं मैथाओं में पूरी तरह जागा हुआ था उस फकीर ने कहा तो तुम समझ लो अगर इस तरह तुम 24 घंटे जागे रहने लगो तो तुम उसे जान लोगे जो आत्मा है इसके अतिरिक्त तुम नहीं जान सकते हो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 एक आदमी था अभिनेता उसने अमेरिका में रह के लाखों रुपए कमाए जापानी था फिर लौटता था वापस तो उसने सोचा सारी दुनिया घूमता हुआ चलूं सारी संपत्ति कोई 80 लाख रुपए लेकर लौटता था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 उस आदमी ने कहा मैंने कभी जुआ नहीं खेला लेकिन तुम कहते हो तो चलो चलता हूं वो पेरिस के बड़े जुआ घर में गया और उसने जाके असली लाख रुपए एक ही साथ पर लगा जितना लाया था कमा उसके मित्र ने कहा क्या पागलपन करते हो पागल हो गए हो इतने बड़ा दांव पेरिस के जुआ घर में कभी भी नहीं लगाया गया एक ही दाव और इकट्ठा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 सन्नाटा छा गया होटल में और सभी लोगों ने समझा कहीं वो आदमी मर न जाए इतना बड़ा धक्का होगा उसको रात जाके वो अपने हॉटल में सो गया संयोग के बाद किसी दूसरे जापानी ने उस रात आत्महत्या की पेरिस में सुबह अखबारों ने खबर छाप दी कि फलां फला अभिनेता ने आत्महत्या कर ली क्योंकि पक्का ही हो गया कि वही होगा दूसरा कौन होगा सुबह जब वो उठा उसने अखबार पढ़ा तो उसने छपा है तो उसने आत्महत्या कर ली वो बहुत हैरान हुआ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 ये जो सतत चित्त की चलती हुई प्रक्रिया है ये जो प्रोसेस है माइंड की इसको घड़ी दो घड़ी कभी एकांत में बैठ के सिर्फ देखने की जरूरत इस तरह जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और हम नीचे बैठ के देखते हों या समुद्र की लहरें आके तट से टकरा रही हैं हम कोई निर्णय नहीं लेते कि अच्छी है कि बुरी हैं किनारे पर बैठे हैं और देख रहे हम ये नहीं कहते कि आकाश में उड़ता हुआ फला पक्षी अच्छा है फला बुरा है बस नीचे बैठे हैं और देखते हैं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 और पंद्रह मिनट बीते बीस मिनट बीते मैंने उनसे पंद्रह मिनट के लिए कहा था पैंतीस मिनट बीते पैंतालीस मिनट बीते और मैं उनका बाहर बैठा चेहरा देख रहा हूं उनका चेहरा शांत होता जा रहा है जैसे तकलीफ बिलीन हो गई कोई पैंसठ मिनट पर उन्होंने आंख खोली और कहा यह तो बड़ी हैरानी की बात हो जैसे जैसे मैंने गौर से देखा तो पता चला पूरे पैर पर तकलीफ भ्रम थी पूरे पैर पर तकलीफ नहीं थी वो सिर्फ ख्याल थी तकलीफ बहुत छोटी जगह थी एक पॉइंट पर थी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 तीन महीने में यह प्रती इतनी गहरी और स्पष्ट हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं कि अब मुझे मृत्यु का भी कोई भय नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं शरीर ही मरेगा मैं नहीं मर सकता लेकिन शरीर और हमारे बीच फासला नहीं है डिस्टेंस नहीं हम कभी जागे ही नहीं ध्यान रहे जिस चीज के प्रति आप जागेंगे उसी से फासला हो जाए जाग ही आप उस चीज के प्रति सकते हैं जो आप नहीं क्योंकि आप जागेंगे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 क्योंकि मैं सपने में पैकिंग में था मैं लौटा कैसे मैं गया कैसे तो हम उससे कहेंगे ना तुम गए ना तुम लौटे तुम्हें सिर्फ ख्याल पैदा हुआ कि तुम गए और तुम लौटे तुम सदा यहीं थे रात भी तुम यहीं थे तुम पूर्व बंदर में ही थे पैकिंग में तुम गए ही नहीं पैकिंग तुम पहुंचे ही नहीं लौटे भी तुम नहीं पैकिंग में होने का सिर्फ ख्याल था सिर्फ इलूजन था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 फिर आपसे असली सवाल पूछा जाएगा यही उसके साथ किया गया दस सवाल पूछे गए उसने सबका ठीक जवाब दिया फिर उससे पूछा गया तुम अब्राहम लिंकन हो वो घबरा गया था वो परेशान हो गया था इस बात से लोग पूछ पूछ के हैरान कर दिए थे उसने कहा मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं लेकिन मशीन ने नीचे से बताया कि यह आदमी झूठ बोल रहा है वो तो भीतर से जानता था कि मैं अब्राहिम लिंकन मसीन ने बताया कि यह आदमी इस वक्त झूठ बोल रहा है तब तो बड़ी मुश्किल हो गई कैसे यह ख्याल से पैदा हो गया यह ख्याल पैदा हो सकता है हमें लगेगा वह आदमी पागल था लेकिन जो जानते हैं वो कहेंगे हम सब भी पागल हैं हमको भी यह ख्याल पैदा हो गया है कि हम शरीर और यह ख्याल बहुत लोगों को पैदा होते जब स्टिल रूस में हुकूमत में था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 पागल खाने के अधिकारियों ने उसे रोक रखा था कि कल नेहरू आने वाले उन्हीं के हाथ से इसको मुक्ति दिलवा देंगे तो यह भी खुश होगा जलसा भी हो जाए नेहरू से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो गए तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो उस आदमी ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हो गया लेकिन वहां मैं भूल गए पूछना आपसे कि आप है कौन तो नेहरू ने कहा मैं तुम्हें पता नहीं मैं जवाहरलाल नेहरू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 तो जब तक ये भ्रम बना हुआ है तब तक मैं आत्मा हूं यह नहीं जाना जा सकता लेकिन कुछ साधु संत सिखाते हैं कि बैठ कर ये ये विचार करो कि मैं शरीर नहीं हूं मैं शरीर नहीं हूं इससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जितनी बार आप कहते हो मैं शरीर नहीं हूं उतने बार ही आप ये बात सिद्ध कर रहे हो कि आप जानते हो कि आप शरीर हो साधु संत सिखाते हैं कि बैठ के ये जब करो कि मैं शरीर नहीं हूं मैं शरीर नहीं हूं लेकिन इस जब का मतलब क्या है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 हम शरीर और मन पर रुके हुए हैं अटके हुए हैं वहाँ से हम कूद जाएं, फिर आत्मा का ग्रेविटेशन है आत्मा की कशिश है आत्मा का गुरुत्वाकर्षण है वो जमीन के गुरुत्वाकर्षण से भी ज़्यादा है बस एक बार हम कूद जाएं शरीर की छत से फिर आत्मा खींच लेती एक बहुत प्राचीन इज़्ज़त की किताब में एक वचन है कि तुम एक कदम चलो परमात्मा की तरफ और परमात्मा तुम्हारी तरफ हज़ार कदम चलता है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 लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा मित्र जो आदमी कुछ खोजता है वो खोल के खड़ा होता है वो सन्यासी आंख बंद किए हुए खड़ा है वो खोज नहीं रहा है दूसरे मित्र ने कहा कि मैं समझता हूं कभी कभी उसके साथ ही कुछ और लोग भी घूमने आते हैं वो पीछे रह जाते हैं तो वो खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करता जब वे आ जाते तब पहाड़ से नीचे उतर आता लेकिन तीसरे मित्र ने कहा यह भी ठीक मालूम नहीं पड़ता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 पता नहीं है तब भी स्मरण नहीं किया जा सकता और पता हो जाए तब स्मरण की जरूरत नहीं रह जाती मैं किसी का स्मरण नहीं कर रहा हूं तो उन तीनों ने पूछा कि फिर महा आप कर क्या रहे हैं यहां खड़े होकर तो उस भिक्षु ने बड़ी अद्भुत बात कही उसने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ जागा हुआ खड़ा उस भिक्षु ने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ जागा हुआ खड़ा जस्ट स्टेंडिंग इन अवेयरनेस